तो विचार चल रहा था यह अर्थ और इन दोनों से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक पर ज्ञान पर इस विभाग का यद्यपि सदा सांक्रियता को प्राप्त हुए कि समान प्रतीत होता है सम्मिश्रित जैसा होता है उसको भी पृथक करके भी तीनों को अलग अलग करके अनुभव कर सकता है जो वह व्यक्ति इन तीनों पर पृथक ने संयम करके शब्द पर संयम करके जब अनुभव कर लेता है धारणा ध्यान और समाज एक साथ कर लेता है वह व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है वे कैसा सर्वज्ञता और सर्वभत ज्ञान कहेंगे सर्वित का मतलब आपके कर्मा कर्म कर्माकर्म सब कुछ जान लिया पूर्व जन्म उत्तर जन्म जान लिया इस जंग किसी वस्तु का जिसे पूर्व अनागत और अतीत ज्ञान कर लिया उस वस्तु का क्या ना जैसे घट पर चिंतन किया तो घट का अतीत और घट का अनागत के बारे में जाना यानी जन्म जन्मांतरों के और अन्यों के सारे चीज हो सके अलग अलग सिद्धियां हैं वो आगे आने वाले एक-एक एक-एक अलग अलग यहाँ पर यह सर्वित का मतलब सर्व शब्दविद आगे आएगा वो सर्वपदेश अस्तित्व वाक्य शब्द सकल पदों में वाक्यर्थ बोधिका शक्ति होती है जैसे आपने भले एक पद बोला है वृक्ष बोलिए लेकिन में भी वाक्यर्थ निर्णय करने का क्षमता है वाक्यार्थ को उत्पन्न करने की शक्ति है आपको वाक्यार्थ ज्ञान प्रदान कर देगा वृक्ष है या केला शब्द भी क्यों कहीं तो जब वृक्ष आपने कहा दिया साथ में अस्ति का अध्यार हो जाएगा या भगवती का अध्ययार होगा है क्रिभू वास्तव क्रिया सामान्य वाचना व्याकरण के महावाषगार पतंजलि ही हैं वो कहते हैं कि भाई क्री, भू और के तीन धातु क्रिया सामान्य के कथन करते और क्रिया सामान्य क्या है वस्तु की सत्ता का या उबोधन करना वस्तु की सत्ता का उबोधन करना ही क्रिया सामान्य क्रिया कहा जाता है जिसको आप अस्थि से या भगवती से या करोटी से कराते क्रिया सामान्य कृध्वस्त क्रियासाचिभाष्य पंक्के हिसाब से ये वृक्ष अस्ती गम्युरंत जुड़ जाता है, है या नहीं? जैसे देवत्ता मैंने सदेवत्त स जुड़या सामनाजीकरणस्थि मध्यम होते शेषे प्रथम वह बोलो न बोलो वहा संग्रह हो जाएगा उसका आम का जो हम गच्छा में बोल दिया तो हम अर्थगृहित हो गया जो क्रिया पद कहने पर कारक का उपसंग्रह हो जाता है तब कारक का कथन करने पर कोई और क्रिया का बोध हो ना हो अस्थि का तो बोध अवश्य हो जाए भगवती का बोध अवश्य हो जाए इसलिए कहते हैं कि कोई पद है वह पद में वाप्याप्त बोध शक्ति अवश्य रहता है आपने केवल चाहे क्रियापद प्रयोग करो चाहे केवल कारको आप क्रियापद आपने प्रयोग कर दिया तो स्व क्रिया अनुकूल जो भी कारक होंगे उन सबको संग्रह कर डालेगा आपने पचती कर दिया तो आपका पैर में पकड़ में आएगा वहाँ पदा गच्चती बोलोगे क्या पदा पचती नहीं पदागच्छती होगा जब पचती आएगा तो काष्ट ही कही हथियारों काष्ट ही पचती ये नहीं। तो वो अपने अनुकूल कारकों को वो अध्यार कर देते हैं क्रियावाचक पर और कार क्या करेंगे यदि आप वृक्षा बोल दिया तो वहां अनुकूल क्रिया से मतलब नहीं है वहां केवल अस्त सामान्य इसे कहते वृक्षा इत्युक्त अस्ति से न सत्ता हम पदार्थ विचरती क्यों क्योंकि हेतु यही है वो का वो का क्रिया है अस्त और सत्ता का विचार कभी कोई वस्तु नहीं करता कार के लिए गए कारकाृत्ति किसलिय अस्थिभवतीम पुरुष अ प्रयुज्यनोपी अस्ती गम्यन महर्षि वर्ति का महर्षि अस्थिभवी अस्तिवती अस्तिर भवंती परा अस्ति का में अतिप तो धातु निर्देशिक स्तिप अस्ति का मतलब असु धावती भगवंती परम ने भवंती क्या है लट लकार का एक नाम है लट लकार का एक नाम है भवंती चले भवंती पर क्या लट पर असुधातु तो लट पर प्रयोग होता है और प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है अप्रयोग जमानव की स्थिति इसलिए वाक्य में प्रयोग हो या न हो फिर भी यह जो तिंगंत असुधातु तो पूर्वक लट लकार पर प्रथम पुरुष एक वचन वाला रूप का तो सर्वत्र कहो न कहो वो होगा ही अतव उस पद को जोड़ करके कोई भी कारक शब्द प्रयोग करते हैं वह पद वाक्यार्थ बोध करा देता है इसलिए वार्तिक कार्य के अनुसार से भी भाष्यकार के अनुसार से भी कोई पद हो वह क्रिया सामान्य को लेकर के वाक्यार्थ बोध शक्ति उसके अंदर माना जाएगा तथा नहीं आसाधना क्रिया है ना दूसरे में क्रिया जब बोलोगे तो कारकों को अध्यार करेगा लेन विशेषता अंतर इतना है कोई कारक सामान्य होता नहीं हमेशा कारक विशेषी होते हैं इसे क्रिया क्या करती है स्वानुकूल कारक मात्र का अध्यार करेगी अन्य का व्यावर्तन करती वहां जब पैर से ऐसा बोलेंगे नहीं आप वहां तृतीयांत का अध्यार होगा के न पचती कहा पचती कस्मिन पचती ये सब होगी कारकों के सम्बन्ध क्रिया में वहाँ जब अध्यार होगी केन में न ऐसा नहीं लो और कस्विन में स्थाल्याम होगा न कि आकाशे आकाशे पचती ऐसा कोई नहीं बोलेगा स्थाल्याम पचती नहीं तो वहां पर क्या हुआ कारक सामारे नहीं था कोई भी क्रिया हो वह क्रिया कारक विशेषो को ही सकता है कारक सामान्य अध्यारण नहीं होता यह अंतर है वहाँ पे कारक बोलोगे तो क्रिया सामान्य का अध्ययन कभी क्रिया विशेष का स्वीकार नहीं होगा और कारकों को बोलने पर ऐसा हुआ लेकिन जब क्रिया को बोलोगे तो वो कारक सामान्य का अध्ययन नहीं होता वह कारक विशेष कहते इतना ही विपरीत है थोड़ा अंतर है इसलिए उसको भी ले रहे अन्य कहते हैं तथा नहीं असाधना क्रिया कोई ऐसा क्रिया नहीं हो सकती जो कारक के बिना ही हो जावे कोई कर्ता जरूरी है करण जरूरी है अधिष्ठान जरूरी है कर्म से मित्र तो चाहिए ही संप्रदान आपादान होना कोई जरूरी नहीं और भी कर्म भी रहेगा सकर्मक क्रिया कर रहे हो तो कर्म रहेगा कर्म क्रिया करो तो कर्म नहीं होगा इसे कर्म आती आवश्यक वस्तु नहीं है ठीक है ना कर्म अति आवश्यक नहीं है संप्रदान आपादान भी अति आवश्यक लेकिन चौथा है संबंध सृष्टि वो अभी आवश्यक है लेकिन कारक नहीं है इसे ऐसा कथन नहीं किया जाता है इसे कहते देखो जैसे पचती चुपते सर्व कारका नाम आक्षेप हो यदि पचती ऐसा कहते ही अनेको कारक घोषित हो सकते हैं लेकिन फिर भी वो नियमार्थो अनुवाद फिर भी वहाँ पर अन्य का नियमन है, नियम कह पक्ष प्राप्ति दिखाना चाहे ना नियम कब कहते हैं आप नियम का मतलब कहाँ होता है विधि अप्राप्त हो नियम हाँ पाक्ष के सदी तथा जब प्राप्त हो परिस नियम है विधि कहाँ माने जाएगी अत्यंत अप्राप्त हो इसे विधि सूत्र का लक्षण किया क्या कि अपने व्याकरण में अपूर्व वर्ताओं बोलकर विधिशूत्र अपूर्वर अर्थात क्या है अन्य प्रमाणों से ज्ञात नहीं अत्यंत अप्राप्त ऐसे का पूर्व कथन करने वाले विधि का नाम सूत्र का नाम विधि सूत्र और नियम सूत्र क्या कहते हैं जैसे आरम्भ नियम तो ऐसे लक्षण नहीं है <udsjanaarami yama sozusagen> <cały302> <aay Boxingdon ETF> सामान्य कथन है परिभाषा है नियम सूत्र का थोड़ी थोड़िए इतर व्यावर्तकम सूत्रम नियम सूत्रम स्वलक्षार्थ बोधक है नियम वह वह इतर का क्या करता है व्यावर्तन करता है इतरे काम नियम सूत्र का सामान्यत प्राप्त अनेकों में से एक को व्यावर्तन करके एक को ग्रहण कराता है इसे ही दर्वर्धग सूत्र नियम सूत्र है आने की प्राप्ति में संकोच है लेकिन संकोच कहने में थोड़ा गलत हो जाता है क्योंकि उपसंहार का लक्षण में संकोच का सूत्र होता है नियम सूत्र का लक्षण नहीं मीमांसा में गड़बड़ाएगी वहां मीमांसा लोग उपसंहार और नियम में अंतर करते हैं उपसंहार में क्या होता है संकोच होता है नियम में संकोच नहीं एक का बाद होता है एक का विधान हो है इसे संकोच प्रव नहीं लाना चाहिए नियम सूत्र की व्याख्या में कभी भी ऐसा काम खराब हो जाता है इसलिए जो है कि इतर व्यावर्तकम सूत्र साम छोटा सा लक्षण अच्छा, सीधे सीधे इतर कम इतर कौन है वह जिसमें अतिव्यापति होने की संभावना थी उसको भी करना ये नियम सूत्र का है उसी प्रकार यहां पर भी नियम आर्तवाद मिले क्या है अन्य कारकांत्र जो इस क्रिया के लिए आवश्यक नहीं थे वो भी उपस्थित हो रहे थे सकल कारक उपस्थित हो रहे थे उनमें से क्या कर दिया कुछ कारकों को व्यावर्धन कर दिया और कुछ कारकों का नियमित रूप में यही उपस्थित होंगे करणाना, करनारा कर्म करणानाम च अत्र चैत्र अग्नि तंडुलाहान या सकर्मक धातु ना न इसे कर्म भी ले लिया चाहे कर्ता कर्म कर्ण और अधिष्ठान आदि अधि भी हो ये सब चीज होते हैं। जैसे है जैसे इस दृष्टान्त में चैत्र कर्ता का, अग्नि है कारण, है ना? और तंडुल है कर्म अधिष्ठानी है नहीं? ये सब चीजें ग्रहण हो जाएंगी। अतएव सकल पदों में वाक्यार्थ बोधि का शक्ति होती है ये सिद्ध हो गया धृष्ट वाक्यार्थ पदरचन। और एक पद भी वाक् का बोध करा सकता है इसे प्रमाण प्रकरण देखिए व्याकरण व्यालण वाक्यार्थ में आप एक पद बना हैं एक पद एक वाक्य को बोल करा देता है जैसे दृष्टान दे रहा है श्रोत्रिय शब्द हैं दे श्रोत्रिय क्या हुआ छंदो अधित एक वाक्य संपूर्ण वाक्य का अर्थ को बोल कराने के लिए एक शब्द बन गया श्रोत्रिय छंदस को श्रोत्रादेश हो गया घन प्रत्योग करके स्वप्रिय आदित्यार्थ उसी घन से मालूम हो गया प्रत्यय तो से मालूम वाक्य वाक्यार्थ में शब्द का प्रयोग हुआ इसी प्रकार से एक और किसान जीवती ये प्रयोग कर रहे हैं हम एक किस वाक्य का बोधक है काणान धार धारियती काणान धारियती इस वाक्य का बोध कराने के लिए एक शब्द प्रयोग हो गया जीवति अतएव निष्कर्ष निकलता है प्रत्येक पद में वाक्यर्थ बोध करने की क्षमता है तथा वाक्य पदार्थ व्यक्ति वाक्यार्थ में एक पद अपने अर्थात कर देता है तथा पदम प्रविभ्यम क्रियावाचक कार्यवाचक कारक वाचन वा इसलिए पद को देख के झटपट कुछ अर्थ नहीं करना पहले समझना पड़ेगा यह पद कारक है या क्रियावाचक है तो बहुत सारे ऐसे पद है सकल से वो कारक लगते हैं इन तो से निर्णय कर आगे पीछे प्रकरण को देखोगे तो लगता है वो क्रियावचन है और कई तो देखने में लगते है क्रियावचन तो है प्रकरणानुसार दृष्टान के लिए जाना शब्द देंगे अन्य अन्यथा भगवती अश्व अजाप तीन शब्द प्रक्रिया जैसे भगवती शब्द है जैसे अश्व शब्द है और जैसे भगवती शब्द स्त्री वाला जो भवती है ना लड़की को औरत को कवती भवती भवत्या तो बनता है ना तो प्रत्यांग दे सकते हैं या क्षत्रि प्रत्यांग हो सकती है तो जो भगवती शब्द है उसका तो संबोधन में क्या बनेगा अबारोर रस रस हो जाएगा ना हे भगवती रसवीकार और लट धातु का रूप बना ये भूखा भगवती दोनों जैसे दिखता है नहीं लेकिन भगवती अब आग वाक्य पर निर्भर है आपको आगे पीछे सोचना पड़ेगा कही भगवती है सीधा क्रियापद नहीं बोलना उसको संबोधन भी हो सकता है ऐसे भोजनम करु दुर्बुद्धे एकादश्याम अपी एकादशी दिन भी हे मेरी दुर्बत्ति तू भोजन कर लेना है ना भोजन शब्द आया भोजन भी द्वयम यह भोजनम वह भोजन था यह भोजनम भो भोजना अलग अब जब शब्द में गड़बड़ा ये सीधे देखोगे समझ में नहीं आता प्रातः प्रातः समुत्ताय दो च कमंडलू और एक प्रात शब्द सुबह गवाचक दूसरा प्रात शब्द भरणार्थ में क्रियावाचक इसीलिए कई बार कई ऐसे श्लोक है कई सुना सकते हैं आप इसीलिए समस्या खड़ी होती है इधर या भवती इधर घोड़ा अश्व शब्द है शब्द का घोड़ा भी हो सकता है या लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बनता है अश्व गया था क्रिया पद हो गया दोष भी बताओ ता अश्विधा तो ग्रुप बनता है अश्व जिल आप क्या मानेंगे उसको तो वाक्य पर डिपेंड होगा ना फिर आगे पीछे के शब्दों को समझना पड़ेगा भगवती अश्वे अजापय अजाया पयादी अजापय बकरी का दूध कारग हो गया और उसको जिता दिया है ना जीद तो का निचंद कर, कर बन गया कार मध्यम पुरुष के में वहां पर भी अजापेर बन गया वो क्रियावचक हुआ उसको जिता या क्रियावाचक पद एक, क्रिया एक ही था, शब्द का स्वरूप कोई अंतर नहीं दिखता लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग है अन्यथा इतम आदिशु पदेशु नाम आख्यात सारूप्याक नाम कारक आख्यात क्रियावाचक पद की सदृशता देखने से अनिर्ज्ञातम कथम क्रियम कारके बाद व्याक्रियतम तो बताओ कैसे निर्णय के ले लोगे आप ये क्रियावाचक है या कारक में है <coughs> इसीलिए कोई वाक्य को देखोगे झटपट अर्थ करने की कोशिश नहीं करना किन्तु पहले अलग से दिमाग लगाओ प्रविभज्यदम क्रियावाचकम इधम कारकवाचक थी व्याकरणीयम विवरणीयम पूर्व वाक्य में जाए तथा पदम इसलिए पहले देखते ही बराबर जट कोई अर्थ न करते हुए पहले शब्दों को देखा हर पद का अर्थ को समझो फिर ये क्रियावाचक है ये कारक है ऐसा रखकर के समूहों को फिर समन्वय करने का प्रयास करना चाहिए तभी वैसे व्याख्या करने पर इस सही सही अर्थ वाक्य का निकाल सकेंगे तेषा शब्दार्थ प्रत्याराम प्रविभाग अब वापस उत्तर लौटते हैं इस प्रकार शब्द अर्थ प्रत्याराम इन तीनों का प्रविभाग तद यथा जैसे दृष्टांक समझा रहा है श्वेत दे प्रास क्रिया श्वेत मेंचक पद श्वेत प्राद श हाँ क्रिया कारका तदर्थ कारक रूपा है उसका और उसका ज्ञान तीन भाग हो गए ना क्रियावाचक पद क्रिया रूपा या कारक रूपा शब्द और शब्द का एक अपना अर्थ होता है तो क्रिया रूपी अर्थ होगा तो वस्तु रूपी अर्थ हो सकता है और उनसे एक ज्ञान होगा अकस्मात तो ऐसे है लेकिन सोयमिति अभि संबंधा एकाकर इति कि बार बार वही शब्द हो जाए जब जब आता है हर बार आपको शक्ति ग्रहण कराना पड़ेगा क्या एक बार एक शब्द कारता आपको समझा दिया गया दो बार तीन बार उसके बाद अपने आप आपको तरह ग्रहण कर लेते हो जब भी वो शब्द कान में आ जाता है वो उसग्रहण हो जाता है वही यह शब्द जिसने बोला है स्वयं इस प्रकार से अभिस अभिसंबंधात्म ने होने से एक आकार ये कहा कर ज्ञानी सदा घट बोरा जब भी घट बोलेंगे जो हजार बार बोलो हजार वर्ष तक भी बोलते रहो तो उस घट शब्द का अर्थ आपको वही ज्ञान होगा जो पहली बार बोल करा दिया गया था यू श्वेत अर्थ सब्द प्रत्योर आलम्बनीभूत हो जो श्वेत भी पदार्थ है तो वह शब्द और ज्ञान का आलंबन होता है आधार होता है आश्रम होता है वाच्य शक्य है ना शक्त होता है पद शक्ति होता है अर्थ है ना शक्तम बदम और शक्ति इन दोनों के पीछे वाली शक्ति वाच का वाचक के साथ जोड़ने वाली, शक्त। वाली शक्ति होती है वो आश्रय हमेशा वाच्य अर्थ ही क्या हमेशा आश्रय होता है उस आश्रय को लेकर आश्रित होकर के शब्द का भी प्रयोग होगा और उसी आश्रय पर आश्रित होकर के आपको अनुसार अनुरूप ज्ञान भी होगा इसे गो क्या है वो आश्रय है सब्द प्रत्यय शब्द और प्रत्यय दोनों का आलंबन होता है इसलिए सा मे अर्थ ही स्वाभिन अवस्था भी न शब्द सहगत हो न बुद्धि वह अर्थ अपनी अवस्थाओं के द्वारा विकार को प्राप्त होते हुए न शब्द का सहचा ही हो सकता है न बुद्धि का सहचार ज्ञान का सहचा शब्द के साथ भी वो नहीं चल सकता और ज्ञान के साथ भी नहीं रह सकता क्यों जैसे आपके लिए देवदत् का नाम रखा गया था एक शब्द प्रयोग हुआ लेकिन जब आपको दाढ़ी मुच नहीं थी तभी आपको क्या बोला जाएगा देवदत्त दाड़ी मुछा जाए तो नाम बदल देंगे क्या तभी देवदत्ती नाम रहेगा तो अर्थ में अवस्थाएं बदल रही है अर्थ में वस्तु में अवस्थाएं बदल गई नहीं शब्द वही प्रयोग हुआ अर्थव क्या है निर्णय हुआ अर्थ की अवस्था जितनी बदलते भले ही रहे तो वे शब्द वही प्रयोग हो रहा है इसका मतलब अर्थ की अपने स्वरूप से शब्द का साक्षात कोई संबंध नहीं है हज एक ही शब्द का अनेक अर्थों के लिए प्रयोग कर देते आप कितने लोग हैं जो उदतनाम वाले कई हो गए अभी है भी कई और होते भी रहे एक ही नाम कई बार परेशानी होती है ये दो नाम तो तीन नाम विशेष रूप से तीन चार नाम ऐसे हैं साधुओं का भी बड़ा मुश्किल होता है एक शिवानंद है कृष्णानंद है रामानंद एक कृष्णानंद ये चार तो सैकड़ों पैदा हो रहा है <laughs> हमेशा ये चार बहुत ज्यादा अच्छा असली समस्या हो जाती पर, है ना वहां पर पहचानने में पूछना पड़ता कौन सा शिवानंद तो अपना देश वेश कुछ शासन वाश्रम कुछ नाम लेगा तब आप बताएंगे हाँ हाँ ठीक है मुख है इतने भी आवर्तक बहुत विशेषण देने पड़ते नामों को और विशेषणों से रहित होने के लिए नाम पाया संन्यास लेकिन यहां देने के विशेषण देना पड़ गया ऐसे नाम बेकार है हमारे नाम सही है इसके विशेषण दु, देने की जरूरत नहीं दूसरा मिलेगा नहीं दुनिया ये नाम वाला कोई दूसरा है ही नहीं अब आप लोग दे दोगे कोई ना कोई बात तो अलग है का तो कहते कि देखो सही स्वाविर्वस्था फिर विक्रिय माणो न शब्द सागत अतः शब्द संकीर्ण नहीं है अत शब्द वही प्रयोग हो रहा है वस्तु अलग अलग अलग परिवर्तन होते जा रहा है इसी प्रयोग प्रत्येक के साथ भी संबंध नहीं है ज्ञान भी वही हो रहे ना अमुख का बेटा ही कर ज्ञान होता है चाहे किसी अवस्था के खिलाफ चले जा रहे हो किसी अवस्था को प्राप्त हो रहा है घड़ा तो भी घड़े ही बोलोगे कि आप। इसलिए कहते हैं अर्थ का संबंध जो है शब्द के साथ और ज्ञान के साथ अत्यंत वास्तव में सांकरिया नहीं है पहले दिखाया शब्द का सांकर अर्थ के साथ शब्द का अर्थ के साथ सांकर जैसे अश्व शब्द है वो घोड़ा को ही बोध कोई जरूरी नहीं चला गया अर्थ बोध करा अजापया बकरी गाय वो दूध भी बोध करावे कोई जरूरी नहीं शब्द का प्रत्येक के साथ अर्थ के साथ सांक्रता नहीं है अर्थ का शब्द के साथ वास्तव में सांक्रता नहीं है ये सिर्फ कर रहे हैं प्रविभक्त शब्द के साथ एक अनाधिकालीन परम्परा से हम लोगों को ग्रहण कर लिए हैं इसे इस ऐसे शब्दों के विषय में जब समस्या होता है हमें अनेक प्रमाणों के आधार पर श्रुति लिंगवाद समाप्त विमान सब लोग कहते इन पांच छह आधार पर हम करते हैं कहते नहीं उपक्रम उपसंहार है ना अभ्यास इत्यादि के छह इन्होंने लिंब ले लिया अर्थ निर्णय करने के लिए तो क्या जरूरत थी इनकी यदि शब्द अर्थ और प्रत्यय सब सदा ही एकजुट होते हैं एक दूसरे से असंबद्ध और कभी नहीं रहते अर्थ तो निश्चित इन ब्रह्मांडों की जरूरत क्या अर्थ निर्णय करने की इसलिए आश पड़ती है क्योंकि वास्तव में विभक्त इन दो अनाजिक पर आप उसको संकीर्ण के समान ग्रहण कर देते हैं उस संकीर्णता में तो जो ग्रहण करते आए हुए हैं उसके विभाग पर करने, करने की क्षमता आ जाए उस योगी को सर्वोत्रि प्राप्ति होती है कारकार इसलिए कहते का हैं स्वस्गर न बुद्धि स्वागत बुद्धि मन ज्ञान ज्ञान स्वागत प्रत्यय स्वागत भी है एवं शब्द एवं प्रत्यय इसी प्रकार के शब्द का अर्थत्व साथ प्रत्येक शब्द और अर्थ के साथ वास्तव में संकीर्णाने की है इधर नेतृत स्वागत नहीं है संकीर्ण नहीं है नहीं है अन्य शब्द अन्यथा अन्य अन्यथा प्रत्येक विभाग शब्द अलग है अर्थ अलग है प्रत्येक बिल्कुल अलग है किसको किसके साथ जोड़ोगे आपकी मर्जी है इस रोसोई आपके सामने होता है रोसे बनाने वाले साब मसाला भी दुनिया भर की रखती है अनेकों चीजे है किसमें से किसको कितना डालेगा उसे अपने मर्जी से डालता है चाट दुकान बहुत सारे हैं है नया नाम देखो भाई ये चीज डॉट रहे हैं चीज तो वही है ना हम कई बार से दृष्टान देते मिठाई के दुकान में जाओगे तो क्या है चीनी बेसन मैदा खोवा चार के अलावा पांचवी चीज नहीं हुआ और उसे बदाम जो किस तो सभी में डाल ही देते कुछ लोग थोड़ा मतलब थोड़े कम मात्रा और बाकी के उसी की मात्रा को खड़ा कर दिया इसने रंग डाल दिया है ना? न्यादा चीनी कम चीनी कुछ और मिला दो ये कर दिया उसके नाम अलग अलग अलग रख दिया और इसे बेसन के बने हुए हैं सब मैदा के बने हुए हैं सब मिलावट है और फिर साठ रुपए किलो कहते 100 रुपए किलो अब आप बुद्ध बन के क्या खा के आते बढ़िया बनाते खिलाया वही मैदा है बनाने के प्रोसीजर में थोड़ा बहुत अंतर किया होगा तो उसमें कितना खर्च होगा प्रोसीजर में तो फर्क पड़ा है बनाने में चीजें तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा और वो भी वही एक किलो तो लेगा इसका मतलब आपको एक किलो ही मिल रहा है ना मैदा किसान मिला आज सौ रूपये किलो खरीदेंगे तब तो भी उतनी मैदा मिल रही है पचास रूपये किलो वाला मिठाई कर तो उतनी मैदा मिली आपको ज्यादा खा मिल रहा है न ज्यादा चीनी मिल रही है न कुछ मिल रहा है वो तो एक किलो वजन तो उतनी ही है लेकिन रुपया फांच तो का ठग लिया उस चालीस रूपये एक्स्ट्रा नहीं लिया अब आप जब समझ रहे बहुत बड़ा काम किया मैंने बहुत अच्छा राजबुक खा क्या आया अरे राजबुक क्या खाया मैदा खाया बड़ा <laughs> खोवा मिला था उस नहीं और राज को संज्ञा दे दी तो ज्यादा पैसा उसे नहीं दिया बड़ी विचित्र दुनिया है ये करते है नहीं। ही नहीं वही हाल यहाँ पर शाद प्रत्यक विवेक कर नहीं पाते एवं शब्द एवं प्रत्यय इत्यादि तत्प्रविभाग संयम इस प्रकार जो प्रविभाग है उनमें संयम करने से योगिना योगी को प्राप्त होती है सर्वित होता है का मतलब यहाँ व्याख्या कर सर्वित का ज्ञानम संपद्यते। सकल जीवों के द्वारा जो कुछ बोली बोला जाए वो तो सारे शब्दों का ज्ञान हो जाता है इस प्रकार से यह एक विलक्षण दूसरी सिद्धि का विचार हो गया पहले भी यम नियमों में सिद्धियों की चर्चा किंचित हो चुका था सत्य में प्रतिष्ठा हो गया तो क्या होता है क्या होता है करके अब यहाँ पर विशेष सिद्धियों की चर्चा करने जा रही है संस्कार साक्षात्नाथ पूर्व जाति ज्ञान संस्कारों के साक्षात्कार कर लोगे तुम्हारा पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए पूर्व जन्म में आपकी आप क्या हे इसे ज्ञान हो जाए ऐसे भी एक शिवलिंग था अभी आएगा विस्तार से <laughs> पहले शिवलिंग की बात स्थूल में होता है दिखा रहा हूं मैं हे तो सूक्ष्म की बात है आप लोग कभी ओंकारेश्वर जाएंगे वहां पर ऊपर में धर्मेश्वर मंदिर है पहाड़ पर धर्मेश्वर वो मंदिर में जो शिवलिंग है बहुत बड़ा है वो टूटा फूटा है अभी क्रैक है चिपका रखे है उसको जोड़ रखे है उसके सामने जो खड़े होता था, था पता नहीं क्या कौन सा सिद्ध पुरुष ने उसने प्राण प्रतिष्ठा किया क्या था कैसे था भगवान जाने एंड जो खड़ा हो जाए तो उसी जन्म में वो क्या था पूर्व जन्म में वो उसमें चित्र दिखाया जाता यह पता चल गया औरंगजेब अब वो सोचा कि हम भी चलते देखते हम क्या थे पूर्वजन में क्या <laughs> <laughs> बेचारा तो सोचा मैं राजा हूँ तो जरूर मेरा पूर्व बहुत बढ़िया होगा उसे ये पता नहीं किसी पुण्य की वजह से तो मुला बन गया और राजा बन गया है हैं अब उससे पूर्जन नहीं कोई विशेष पुण्य होगा वहां जब खड़ा हुआ थे गधा दिखाया गधा दिखाया दिखा। दिखा वो अब उसको गुस्सा आया कि मेरे को गधा दिखा रहा है तोड़े तो तोड़ताड़िए गो के खून से, से करा दू सत्यनाश हो जाएगी तो सारा सत्य नष्ट कर हम लोग भी जाके खड़े हुए थे कुछ नहीं दिखा इसलिए क्या कर नष्ट कर दिया था ना नहीं तो पता लगा हम लोग बंदर थे कि कुत्ता थे कि ख्यात थे कि ये महंत बने थे पूर्वाश्रम में क्या मालूम क्या, क्या थे क्या नहीं थे? कुछ तो मालूम होता अब जो याद अब वो नहीं रास्ता रह गया अब रास्ता क्या रह गया कैशा एक और जन्म को जानना चाहते हो तो योगी ने तो योगी का थोड़ी दो थो, तो पत्थर में किसने डाला था प्राण तो का किया था अब जैसे कोई बड़ा डॉक्टर आपके हार्ट ऑपरेशन कर दे और बहुत बढ़िया आप हो गए और दूसरा दुष्ट डॉक्टर एक इंजेक्शन उल्टा दे देगा तो क्या होगा <laughs> होता तो ही है क्योंकि वो योगी तो वहाँ खड़ा है नहीं जिसने डाला था नहीं तो दो डाल देता वो पता नहीं कहाँ चला गया डालने वाला इसे तो दृष्टान दे रहा हो ना एक डॉक्टर आपके हार्ट को ठीक कर भी दे वो तो चला गया डॉक्टर और दूसरा डॉक्टर तो उल्टा इंजेक्शन दे दिया हार्ट फेल हो गया तो कौन क्या करेगा वो बड़ा डॉक्टर को दोष देंगे क्या हाई वो होता तो शायद बचा देता कुछ कर देता उसी प्रकार जिसने प्राण प्रस्ताव किया उसमें मालूम भी नहीं लेकिन बाद में लोगों को पता जो वहां खड़ा होता है तो उसको दिखते लगा तो हल्ला मच गया पता नहीं महान शिवलिंग है उसको उसने भ्रष्ट कर दिया आपको ऐसा बाई का लाल फायदा नहीं है तो उसने दोबारा ऐसा कर दे इसीलिए शास्त्र कहते झंझट छोड़ो तुम अपनी संस्कार देखो तुम्हारा पूर्वजन पता चला कहा पत्थर उत्थर के पीछे पड़ेगा तो दृष्टान दिया तद्वत का संस्कार साक्षात करना अपनी संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने से आपके अपने पूर्व जन्म थे वो ज्ञान हो जाएगा कैसे करोगे वो सब बताएंगे पहले संस्कार कौन से संस्कार पर देखना है संस्कार कितने प्रकार के हैं सब समझना पड़ेगा ना उस जाल को बिछा रहे थे संस्कारा, संस्कार हर एक मनुष्य के अंदर चाहे पशु कोई भी हो दो प्रकार के संस्कार होते हैं स्मृति क्लेश हेतु वासना रूपा विपाक हेतु धर्माधर्म रूपा दो प्रकार एक तो अपने स्मृति का कारण ही भूता और विभिन्न प्रकार के क्लेशों का कारण ही भूता अतः स्मृत्या तो क्लेश का कारण ही भूता वास्तव पहला दूसरा विपाक हेतु धर्माधर्म रूपा पुण्य और पाप रूपा जो आपके कर्म फल का भोग कराने के लिए कराने वाले जो होते हैं वे संस्कार दूसरे प्रकार के भोग उसका कारण ये पूरा धर्माधर्म रूपी संस्कार पुण्य पाप रूपा संस्कार एक तो वासनाएं हैं और जो फल देने के लिए उद्युक्त हो चुके हैं जो उस प्रकार के संस्कार दो प्रकार के पूर्व भवा अभ संस्कृत और ये जो है पूर्व जन्म में ही निष्पादित पूर्वजन के अंत में तय हुआ ना प्रारक्रम धर्मागर जो पुण्य पाप है जितना ही शरीर में हमें भोगना होगा वो बात पूर्वजन का अंत में तय हुआ था यानी हम उसको पकड़ पाएंगे उस पर ध्यान दे पाएंगे तो वो किस कारण से हुआ वह अवस्था थी हमारी क्या थे क्या नहीं थे सब पता है। उस पर ध्यान देना है कहते है एक नहीं अनेक है ये सचिद के धर्म है क्या क्या है वो परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन ये सब कहते हैं चित्र धर्म हाँ। धर्मवत अपरिदृष्ट हाँ। धर्म के आदि के समान ये भी क्या है अपरिदृष्टि होते हैं आप इंद्रियों से सीधा प्रत्यक्ष करना चाहो तो नहीं कर सकते ये तो संयम से ही प्रत्यक्ष होने वाला यह वर्तमान संस्कार कर लो उसी के आधार पर सीधा कारण तक कौन जैसे जो है जो होता है ना वो पुलिस का कुत्ता पुलिस वाले जो पग स्पेशल विशेष कुत्ते होते हैं वो एक पगच चिन्ह पकड़ लिया कहीं एक पगच चिन भी चोर का पकड़ में आ जाए उसको फिर बस उसी क्या सुनते सुंगते सुगते जहां बैठा होगा वहां तो पहुंच जाएगा एक चीज पकड़ में आनी चाहिए बस वैसे तो आपको अपने संस्कार मालूम ही नहीं है आप संस्कार वाले समस्या तो ये हो रखा है हम पशु हैं कि आदमी ये भी आपको मालूम नहीं है शरीर से सभी आदमी है शरीर से इसे तो आचार्य संक्र ने कहा मनुष्यत्म अति दुर्लभ है आपको ये पता नहीं चल रहा है आपके अंदर कौन सी संस्कार कार्यशील है पार्श्वीय संस्कार चल रहे हैं कि मानवीय संस्कार चल रहे हैं इसका ही पहचान नहीं आपको वो अपने आप को समझ रहे मैं मनुष्य हूँ बहुत बढ़िया हूँ अमुख महात्मा हूँ विरक्त हूँ ज्ञानी हूँ सब बोल रहा है और अंदर से सब पशु ही पशु चल रहा है पशु धर्म चल रहे हैं पशु का संस्कार भरा पड़ा है इसे पहले आपने संस्कार को पहचानना पड़े एक भी संस्कार ढंग से पकड़ में आ जाए और उसमें हम धारणा ध्यान समाधि कर लेंगे तो बाकी सबका पोल पट्टी हो जाएगा इसे कहते हैं ये सात प्रकार में से किसी भी एक को पकड़ो परिणाम को पकड़ो चेष्टा को पकड़ो चे निरोध को पकड़ो चे शक्ति को पकड़ो चाहे जीवन को पकड़ो धर्म के समय सचित के धर्म आप परिदृष्ट धर्म हुआ करते हैं एक दो तीन चार पांच छह को कहना और धर्म के समान कर धर्म को भी लेना क्योंकि अभी दो प्रकार में से धर्माधरम भी संस्कार होते हैं चाहे धर्म को पकड़ो साथ धर्म को पकड़ो तो कुल साथ हो जाते हैं देश संयम संस्कार क्रिया यही समर्थता है इनमें से किसी एक को भी लेकर के संयम करना चालू कर दीजिएगा तो निश्चित रूप न अपने आप संस्कार का साक्षात्कार अवश्य ही हो जाएगा चाहे जा अपने पुण्य तो संस्कार जगता हो तो पुण्य संस्कार पर ध्यान चाहे पाप में संस्कार जागृत हो रहा हो और पाप में संस्कार पर ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए कोई भी एक संस्कार सात प्रकार का जो है इन्होंने परिणाम है चेष्टा है निरोध है शक्ति है जीवन है धर्म है और आजादी ये सब धर्म के समान वास्तव में इंद्रियों से परिदृष्ट न होने के कारण से होता हुआ समय में आप बैठे है और आपके अंदर कोई एक चल रही है वो वृत्ति कौन से संस्कार चल रही है क्योंकि जब भी आप बैठे हैं या खड़े हैं जब घूम रहे हैं जब गुरु भी कर रहे हैं कभी वृत्ति तो खारी होती नहीं और वृत्तियों के बिना एक घोषी अवस्था है जो मुक्त अवस्था है बाकी वृत्तियां तो होती रहेगी मुक्त अवस्था में जो वृत्तियां होती है वो तो शरीर में होते रहेगा उसका तो ब्रह्म वृत्ति मानी गई और प्रत्यादा शरीर आदि के व्यवहार होता भी है तो उसे कोई संबंध नहीं है इसे जो भी वृत्ति हो रही है वो कोई न कोई संस्कार की वैसे तो हो रही है अब ये तो हमें पहचानना है हमारी जो वृत्ति समय चल रही है यह वृत्ति का कारण ही उदा संस्कार क्या है उस संस्कार तक पहुंचो कार्य होती है वृत्ति कारण क्या है संस्कार जो यादृशी वृत्ति प्रवाह चल रहा है उसी के आधार पर आपको जो से कारण पर ध्यान कारण पर ही आप धारणा करें कारण की ध्यान करें कारण में ही समाहित हो जाए त्रया संयम तीनों हो जाए तो अवश्य सकल संस्कारों का साक्षात्कार हो जाएगा नुभवैर बिना देशा मस्ति साक्षात्णम देश काल निमित्त अनुभवी बिना क्योंकि पहले कोई देश में कोई काल में किसी निमित्त, निमित्त को लेकर किसी प्रकार का अनुभव हुआ उन्हीं के द्वारा ही देशा मस्त साक्षात्ण उनका साक्षात्कार होगा ऐसा आप नहीं कर सकते देश का निमित्त अनुभव बिना श्याम शासक ग्रहण इसे कोई ना देश ढूंढनी पड़ेगी काल ढूंढना पड़ेगा तो इसी निमित्त को लेकर के सब आपका वृत्ति चल रहा है। वृत्ति का कारण संस्कार और संस्कार किसी देश काल निमित्त और अनुभव के बिना हुआ नहीं करते आप किसी देश से बैठिए किसी काल में बैठे हुए बैठने की जरूरत नहीं आप रहते ही किसी न किसी देश में किसी न किसी काल में और दो चीज लेकर आपको बनाना पड़ता है निमित्त को तैयार करनी पड़ती है उचित निमित्त में ईश्वर कर गुरु पुष्य योग श्रेष्ठ होता है गुरुवार का दिन हो पुष्य नक्षत्र बहुत बढ़िया है ना जैसे पहले भी आपने प्राणायाम शुरू करना है तो वैशा है कि नहीं ऋतुओं का तय है हर चीज के लिए निमित्त तय है अमुक निमित्त में आप करोगे जैसे कर्मकांड में होता है नियमित कर्म होते कि नहीं होते उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ नित्य कर्म है कुछ नैतिक कर्म जैसे होते हैं या नित्य और नैमित्तिक आपकी वृत्तियां चलती रहती है उन नित्य नैमित्तिक कारणों को पकड़ना है उसके अनुरूप तैयार कर लेना है ताकि जो है अच्छी चीजों में हम संस्कार पर ध्यान दे सके। हैं आप जिस किसी भी संस्कार वृत्ति को पकड़ोगे आ रहा गुस्सा का संस्कार आ रहा है मान लीजिए वृत्ति चल रही है उसे कारणवृत्ति संस्कार की ओर जाओगे तो आपको क्या करेगा और गलत में रास्ता मिल जाएगा इसे हमें कोशिश ये करना है वृत्ति सात्विकी हो ताकि सात्विक वृत्ति का कारण संस्कार जो सात्व की होगा और सात्विक संस्कार का विषय भी सात्विक होगा उस पर ध्यान करने से शीघ्र ही हमें साक्षात हो सकता है कि तो रजगुण और तमगुण ये वस्तुओं वृत्तियों पर करें ध्यान करें करेंगे धारणा करेंगे समाज लगाएंगे तो निश्चित रूप में विक्षेप का ही कारण हो सकता है नहीं बन पाएगा इसे संकेत करते हुए कह रहे हैं कि इनके बिना तो आप साक्षात्कार कर नहीं सकते तो संस्कार साक्षात्ना इस प्रकार से संस्कारों में साक्षात्कार करने से पूर्व जाति ज्ञान उत्पन्न योगी न पूर्व जन्म का कारण ज्ञान जो है उस योगी को प्राप्त होता है परमेव संस्कार साक्षात्ना पर्व जाति संवेदनम था अपना नहीं बार अपना पहला उसके बाद दूसरे की वृत्ति मन की तक पहुंचो और उसके भी वृत्तियों को पकड़ के उसके संस्कार में चले जाओ उसका भी पूर्वजन उत्तरजन सार्वजनिक होने लग जाएगा इस विषय में एक कथा जय सभी महर्षि और आवट महर्षि परस्पर संवाद की कथा को दृष्टान्त में लाकर कथन करेंगे विचार करते हूँ मद